श्री माँ शारदा देवी की जीवनी आविर्भाव श्री के जन्म से जो मुखर्जी वंश जगत प्रसिद्ध हुआ वह जयराम बाटी कब और कैसे आया यह अविदित है दो प्राचीन दस्तावेजों को देखने से ज्ञात होता है कि सन सोलह सौ ईस्वी के मध्य में विष्णुपुर के राजा श्री चैतन्य देव ने लगभग छः एकड़ भूमि श्री खेलाराम मुखर्जी को माफ़ी प्रदान की वर्तमान मुखर्जी लोग श्री खेलाराम के ही वंशज होने के नाते उस संपत्ति का भोग कर रहे हैं जहां मात्र मंदिर बना है कदाचित वही मुखर्जियों का आदिम स्थान है श्री का जन्म और विवाह उसी घर में हुआ था उनके नौ वर्ष की अवस्था तक उनके माता पिता वहीं रहते थे श्री ने इस संबंध में इस प्रकार कहा है पुराने घर में ही विवाह हुआ था नौ वर्ष की उम्र में हम लोग नए घर में अर्थात वरदा मामा के घर में आए क्योंकि पुराना मकान रहने के लिए बहुत छोटा हो गया था मात्र मंदिर के निर्माण के लिए मिट्टी खोदते समय उस स्थान पर जो छोटा श्याम वर्ण का शिवलिंग प्राप्त हुआ था शायद वह मुखर्जी परिवार में किसी समय पूजित होता रहा होगा पीढ़ियों से राम मंदिर के उपासक मुखर्जी वंश में श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय उत्पन्न हुए थे रामचंद्र अपनी इष्ट निष्ठा सदाचार लोक कल्याण साधन इत्यादि सद्गुणों के लिए ग्रामवासियों की विशेष श्रद्धा के पात्र थे उन्होंने यथा समय श्रीहर निवासी श्री हरप्रसाद प्रसाद मजुमदार की कन्या श्रीमती श्यामा सुंदरी देवी का पाणी ग्रहण किया था श्यामा सुंदरी देवी पति के अनुरूप ही धर्मपरायणा थी उनकी सरलता पवित्रता एवं दृढ़ता की कहानी अभी तक लोगों में प्रचलित है इसी भक्त दंपति के गृह में श्री माता जी का आविर्भाव हुआ था माता पिता के संबंध में श्री के मुख से कभी कभी जो दो एक बातें निकलती थीं, उनसे एक ओर तो उन माता पिता के निर्मल चरित्र का सुंदर परिचय प्राप्त होता था और दूसरी ओर श्री का उनके प्रति कितना आगाध प्रेम था इसका भी आभास प्राप्त हो जाता था माता जी कहा करती थी मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे थे पिताजी राम के बड़े भक्त थे वे नए थे अन्य वर्ण के लोगों का दान नहीं ग्रहण करते थे माँ में कितनी दया थी वे कितने प्रेम से लोगों को खिलाती और उनकी देखभाल करती थी वे कितनी सरल थी फिर कहती थी पिताजी तंबाकू पीना बहुत पसंद करते थे वे इतने सरल और मिलनसार थे कि जो कोई उनके मकान के पास से जाता उसी को बड़े प्रेम से बुलाते और भाई आओ बैठो थोड़ा तम्बाकू पी लो ऐसा कहते हुए स्वयं उनके लिए चीलम चढ़ा देते क्या बिना माता पिता की तपस्या के कहीं ईश्वर उनके घर में जन्म लेता है अपनी माता के संबंध में श्री कहती थी मेरी मां मानो लक्ष्मी ही थी वर्ष भर के लिए गृहस्थी की चीज़ें संग्रह करके उन्हें संभाल रखती थी और कहा करती मेरे गृहस्थी भक्त और भगवान के लिए है यह गृहस्थी गृहस्थी मानो उनके देह का खून थी कितने परिश्रम से वे उसे सजा रखती रामचंद्र के तीन कनिष्ठ सहोदर थे त्रैलोक्यनाथ ईश्वरचंद्र और नीलमाधव सभी एक ही परिवार में रहते थे इस परिवार में काफ़ी धन कभी नहीं देखा गया कृषि पुरोहिती से प्राप्त स्वल्प आय से किसी प्रकार खर्च चलता तथापि रामचंद्र दान देने में मुक्त हस्त थे इसका प्रमाण हमें आगे प्राप्त होगा एक बार शिहड़ ग्राम में अपने मायके में रहते समय श्यामा सुंदरी देवी को दस्त की शिकायत हुई अंधेर रात में एल्ला तालाब के किनारे गई लेकिन एका एक जगह ठहर न सकने के कारण आवे के पास वाले एक श्रीफल के वृक्ष के नीचे बैठ गई अकस्मात आवे की ओर झंझनाहट हुई और बेल वृक्ष की शाखा से उतरकर एक छोटी बालिका ने अपने कोमल हाथों से श्यामा सुंदरी का गला पकड़ लिया श्यामा सुंदरी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी उन्हें यह नहीं जान पड़ा कि वे इस अवस्था में कब तक रहीं उनके आत्मीय लोगों ने खोजते हुए आकर उन्हें सचेत किया तब उन्होंने अनुभव किया कि वही नन्नी बालिका उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गई इस समय श्री के पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय कलकत्ते में थे वहाँ जाने के संकल्प के पूर्व एक दिन जयराम बाटी में दोपहर के भोजन के पश्चात वे परिवार की गरीबी की चिंता में दुखी से हो गए थे सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक हेमांगी बालिका ने अपने कोमल बाहुओं से उनका गला लपेट लिया बालिका का अपूर्व रूप और मूल्यवान आभूषण सहज ही उसकी असाधारणता का परिचय देते थे रामचंद्र ने महान आश्चर्य से पक पढ़ पूछा अरे बच्ची तू कौन है स्नेह से बालिका ने उत्तर दिया लो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ रामचंद्र की निद्रा भंग हुई स्वप्न की बात सोच उन्हें यह विश्वास हो गया कि स्वयं लक्ष्मी जी ने कृपा करके दर्शन दिया है अतएव अर्थोपार्जन का यह शुभ मुहूर्त है ऐसा सोच उन्होंने कलकत्ते के लिए प्रस्थान किया दुखोपाध्याय जी का यह प्रयास कहाँ तक सफल हुआ इसकी विवेचना इस ग्रंथ का प्रयोजन नहीं है हम केवल इतना ही जानते हैं कि घर लौटने पर अपनी सहधर्मिणी के मुख से जब उन्होंने शहर में देवी के आविर्भाव का संवाद सुना तब उनके आस्तिक और धर्मपरायण मन ने सहज ही इस बात को सत्य मान लिया भक्त ब्राह्मण दंपति उसी समय से इंद्रिय सुख से उदासीन हो पवित्र शरीर और शुद्ध अंतकरण से देव शिशु के जन्मकाल की प्रतीक्षा करने लगे श्री ने श्री के जन्म तक रामचंद्र ने श्याम सुंदरी श्यामा सुंदरी का अंग स्पर्श नहीं किया यहाँ तक कि वे देवता की भांति उनकी भक्ति करते थे श्री श्यामा सुंदरी ने एक बार योगिन माँ से कहा था गर्भावस्था में मैं कितनी सुंदर थी मेरे केस बहुत ही घने हो गए थे उस समय न जाने मुझे कितने वस्त्रों की भेंट मिली थी धीरे धीरे समय पूरा हुआ शीत ऋतु आ पहुँची बंगाल के गाँवों का यह सबसे अच्छा सुख का समय है बाहर का कार्य समाप्त होने के पश्चात ग्रामीण किसान फसल घर में ला और खतों में भर आनंद में मग्न थे जयराम बाटी के खेतों में रबी की हरियाली छाई थी घर घर में नए अन्न का उत्सव मनाया जा रहा था ऐसे अवसर पर संवत 1910 सौ दस पौष कृष्ण सप्तमी बृहस्पतिवार शाम के पहले मुहूर्त के अतिश शुभ लक्षण में श्री शारदा मणि देवी ने जन्म ग्रहण किया अंग्रेजी महीने के अनुसार यह अट्ठारह सौ ईस्वी का 22 दिसंबर था रामचंद्र के गृह की शंख ध्वनि सुनसारे ग्राम के निवासी वहां आए और शुभ संवाद को जान नवजात बालिका की मंगल कामना करने लगे समय जन्म कुंडली बनाई गई कन्या का राशि नाम ठाकुरमणि देवी और प्रचलित नाम शारदा मणि देवी रखा गया आजकल यह केवल शारदा में ही परिणित हो गया है शारदा देवी अपने माता पिता की प्रथम संतान थी उनके पश्चात क्रम से कादम्बिनी नामक कन्या तथा प्रसन्न कुमार उमेशचंद्र काली कुमार वरदा प्रसाद और अभय चरण नामक पांच पुत्रों ने ब्राह्मण दंपति के गृह को अलंकृत किया विवाह के थोड़े ही दिनों के पश्चात कादम्बनी देव, देवी का देहांत हो गया उनके कोई भी संतान न हुई उमेश का भी देहांत अट्ठारह उन्नीस वर्ष की अवस्था में हो गया डॉक्टर शिक्षा समाप्त करते ही अभय काफी देहावसान हो गया उनके एक कन्या राधा रानी का उल्लेख आगे बहुत बार होगा अन्य भाई कमाई में समर्थ होने पर अलग अलग रहने लगे काली कुमार ने पैतृक गृह के दक्षिण ओर अपना घर बनाया उसके पश्चिम में वरदा प्रसाद का संझले मामा का घर था इस घर के ठीक दक्षिण पश्चिम में कलोगेड़े नामक तालाब था इसी के जल में मातुलों के नृत्य का सारा काम चलता था मातृ मंदिर के दक्षिण और काली मामा के घर के उत्तर में प्रसन्न कुमार का अर्थात बड़े मामा का घर था इस घर के एक कमरे में श्री ने बहुत काल तक निवास किया था अब वह घर बेलूण मठ के नाम से खरीदा जाकर मातृ मंदिर की संपत्ति से मिला दिया गया है प्रसन्न मामा के घर के ठीक उत्तर में सूर्य मामा के घर का प्रवेश द्वार था यह श्री माता के मझले मामा श्री ईश्वर चंद्र जी के एकमात्र पुत्र थे श्री मां के सबसे बड़े चाचा त्रिलोक्यनाथ शास्त्रज्ञ पंडित थे विवाह के थोड़े ही दिनों के पश्चात उन्होंने शरीर त्याग दिया उनके संबंध में और कुछ जानकारी नहीं है मां के छोटे चाचा नीलमाधव अविवाहित रहे और आजीवन श्री रामचंद्र के परिवार के साथ ही रहे प्रथम पत्नी रामप्रिया के देह त्याग के पश्चात प्रसन्न मामा ने श्रीमती सुभासिनी देवी से विवाह किया उनके प्रथम पत्नी से दो कन्याएं नलनी और सुशीला अर्थात माँकू हुई और द्वितीय पत्नी के गर्भ से कमला और विमला नाम की दो कन्याएं श्री के रहते ही उत्पन्न हुई तथा गणपति नामक पुत्र श्री के देहांत के पश्चात हुआ काली मामा के दो पुत्र भूदेव और राधा रमण हुए वरदा मामा के भी दो पुत्र हुए थे छुती और विजय कृष्ण श्री के जीवन के साथ इन सभी का जीवन अनेक प्रकार से संबद्ध था मामियों का भी जीवन वैसा ही था बड़ी मामी का नाम सुहासिनी था जो कि ऊपर बताया जा चुका है मझली मामी सुबोध बाला और मझली मामी इंदुमती थी संझली मामी इंदुमती थी छोटी मामी सुरबाला ही राधा रानी की जननी थी मस्तिष्की की वृत्ति विकृति के कारण ये पगली मामी के नाम से परिचित थे प्रसन्न कुमार प्रायः कलकत्ता रहा करते और यजमानी वृद्धि से खासी कमाई भी करते थे संभवतः बाल्यावस्था की गरीबी के कारण वे बहुत कृपण थे उन्होंने संचित धन से धान की अच्छी जमीन और खेती के लिए बैल खरीदकर अपने आर्थिक अवस्था की उन्नति कर ली थी काली कुमार क्रोधी स्वभाव के थे सुना जाता है कि उनके जन्म की पूर्व श्यामा सुंदरी की कई संतानों का देहांत बचपन में ही हो जाने से वे शौक से विक्षिप्त हो गई थी उस समय किसी देवी भक्त स्त्री के आशीर्वाद एवं औषधि से काली मामा का जन्म हुआ था इसी से उनका स्वभाव वैसा हुआ काली मामा जहराम भाटी में ही रहा करते और नित्य प्रति निष्ठापूर्वक ब्राह्मणों की संध्या वंदना और पूजा अर्चना किया करते उनके छोटे से देवालय में सालक ग्राम और अन्य मूर्तियां स्थापित थीं यजमानी क्रिया में उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई थी वरदा मामा ग्राम में रह परिवार का पालन पोषण करते थे कभी कभी वे कलकत्ता भी जाया करते थे श्री का शैशव और बचपन दरिद्रता में ही व्यतीत होने पर भी उस दरिद्रता ने एक दूसरे के प्रति स्नेह और श्रद्धा के सैकड़ों मौके देखकर उस परिवार के नित्य प्रति के जीवन को मधुर बना दिया था श्री रामचंद्र जी की लाशराज अर्थात माफी की जमीन से परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धान न होने के कारण वे यजमानी और साथ ही कपास की खेती भी करते थे श्री श्याम सुंदरी गोद की बच्ची शारदा को कपास के खेत में सुलाकर रुई चुनती थी कुछ बड़ी होने पर शारदा भी अपनी मां के इस काम में सहायता करने लगी माता पुत्री के उस रुई से जनेऊ बना देने पर उसकी बिक्री से परिवार के लिए वस्त्र तथा अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हो जाती थी अपने छोटे भाइयों की देखभाल भी श्री माँ का एक मुख्य कर्तव्य था उन्होंने कहा है भाइयों को लेकर गंगा नहाने जाती थी आमोदर नदी ही मानो हमारी गंगा थी गंगा स्नान सदैव मेरे लिए एक धुन था अन्य कार्यों के बारे में उन्होंने इस प्रकार कहा है बचपन में मैंने गले तक पानी में प्रवेश कर पशुओं के लिए घास काटी थी खेत में मजदूरों के लिए महिलाई ले जाती एक साल टिड्डियों ने सारा धान काट दिया तो मैंने खेत में जाकर उसी धान को इकट्ठा किया बाल्यावस्था में अपने अध्ययन के विषय में उन्होंने कहा बचपन में प्रसन्न रामनाथ अर्थात चचेरे भाई आदि पाठशाला जाया करते थे उनके साथ कभी कभी मैं भी जाती इसी से थोड़ा सा सीख लिया श्री माँ के बचपन की इस संक्षिप्त और विच्छिन्न स्मृतियों के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शियों के मुख से और भी कुछ कुछ जाना गया है श्री माँ की बाल्यावस्था की संगनी श्री राज मुखर्जी की बहन अघोर मणि ने कहा है माँ अत्यंत सीधी शादी थी वे सरलता की मानव मूर्ति थी खेल में उनसे कभी किसी का झगड़ा नहीं होता था माँ प्रायः गृह स्वामी बना करती थी वे गुड़िया बनाकर खेलती तो थी परंतु काली या लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर फूल बेलपत्र से उनकी पूजा करना उन्हें अधिक पसंद था यदि दूसरी लड़ लड़कियों के बीच कभी झगड़ा होता तो मां निपटारा कर उन्हें मिला देती थी एक बार जगत की पूजा के समय हल्दे पुकुर के राम हृदय घोषाल उपस्थित थे मां को जगत के सामने ध्यान करते हुए देख वे विस्मित से खड़े हो बहुत देर तक देखते रहे किंतु कौन जगत थी और कौन माँ यह बिल्कुल निश्चय न कर सकने के कारण वे डर से भाग गए अन्य बुज़ुर्गों ने भी कहा है बचपन से ही शारदा जिस प्रकार बुद्धिमती शांत और शिष्ट थी इस प्रकार कार्य में भी उनका उत्साह था उनसे किसी भी कार्य के लिए कहना नहीं पड़ता था दिमाग लगाकर वह अपने आप सुंदर ढंग से अपने कामों को संपन्न कर रखती थी घोषाल जी की घोषाल जी का माँ को जगतधात्री के रूप में देखना इस अपूर्व जीवन की एक ही घटना नहीं है मानवत्व और देवत्व के अनोखे सम्मिश्रण से मां की बाल्यिला बड़ी ही विस्मयकारी कारिणी हुई थी मानव वहाँ देवत्व ही मुख्य था आज चलकर मां को लोग चाहे जो कुछ समझते रहे हों पर उन्होंने अपने को मानवीय रूप में ही प्रकट किया लेकिन हम जिस समय की बात लिख रहे हैं उस समय दैव विधान से मां का शैशव और बचपन बिना उनकी जानकारी के अलौकिक शक्ति से खिरा हुआ था हम देखते हैं कि उस समय की बात का स्मरण करते हुए उन्होंने बाद में कहा था देखो बेटा बचपन से मैं देखती थी कि मेरे ही समान एक लड़की मेरे साथ साथ रहती हुई मेरे सभी कामों में मदद देती है मेरे साथ हंसी विनोद करती है पर दूसरों के आने पर उसे कोई देख नहीं पाता था 10 10-11 वर्ष तक ऐसा ही होता रहा ढोर के लिए चारा काटने के निमित्त जल में घुसने पर वे देखती कि एक समवयस का बालिका घास काट रही है एक गुच्छा किनारे पर रख आने के पश्चात वे देखती कि उस बालिका ने दूसरा गुच्छा काट रखा है सीमा का बाल्य जीवन कार्यों से कितना भरा था इसका कंचित आभास हमें मिल चुका है उनकी बाल्य स्मृति से हमें यह भी ज्ञात होता है कि अति अल्पावस्था में ही उन्हें कभी कभी रसोई बनाना आदि कठिन काम भी करना पड़ता था नन्धे बच्चों की तुलना में उनकी बुद्धि और कर्मप्रुता अधिक होने के पर भी उनके हाथ तब तक काफ़ी मजबूत नहीं हुए थे इसी से रसोई के बाद भारी बर्तनों को उतारने के लिए उन्हें अपने पिता को बुलाना पड़ता था घर के कामों के लिए उन्हें तालाब से घड़े में जल भी लाना पड़ता था इससे उन्होंने घड़े के सहारे तैरना भी सीख लिया जब माँ ग्यारह वर्ष की थी अर्थात अट्ठारह ईस्वी तो उस भूखंड में भीषण आकाल पड़ा श्रीमा के पिता ने कुछ धान संग्रह कर रखा था स्वयं दरिद्र होते हुए भी लोगों के करुण क्रंदन से व्यतीत हो उन्होंने अपने घर वालों के भविष्य की बिना चिंता किए अन्न सत्र खोल दिया इस घटना का विवरण भी श्रीमा की भाषा में इस प्रकार पाया जाता है एक बार वहाँ कैसा दुर्भिक्ष पड़ा कितने लोग भूखे होने के कारण हमारे घर आते थे हमारे पिछले वर्ष का धान बड़ई में रखा हुआ था पिताजी उस धान से चावल बनवाकर और उसमें उड़द की दाल मिलाकर हंडियों में खिचड़ी पकवाते थे वे कहते थे हमारे घर के सभी लोग यही खाएंगे और जो कोई भी आए उसे भी यही देना केवल मेरी शहर के लिए थोड़ा सा अच्छा चावल पका पकाया जाए वह उसे खाएगी किसी किसी दिन अतिथियों की संख्या इतनी अधिक हो जाती कि खाने के लिए खिचड़ी कम हो जाया करती तो फिर से खिचड़ी पकाई जाती थी जब वह गरम खिचड़ी पत्तलों पर परोस दी जाती तब उसे जल्दी ठंडा करने के लिए मैं दोनों हाथों से पंखा झलती ओह भूख के मारे खाने के लिए सभी बैठे रहते थे एक दिन कोई बागदी या डोम की लड़की आई उसके सिर के बाल तेल के अभाव में रूखे सूखे थे और आँखें पागल की तरह थी वह दौड़ती हुई वहाँ पहुंची जहाँ पशुओं के लिए चावल के किनके भींग रहे थे उसी को खाने लगी तभी पुकारने लगे अरी घर के अंदर आकर खिचड़ी खा पर उसे धैर्य कहाँ कुछ खाने के बाद तब लोगों की आवाज़ उसके कानों में गई इतना भीषण दुर्भिक्ष उस साल कष्ट पाने के कारण तब लोगों ने धान बड़े में उठाकर रखना प्रारंभ किया श्री माँ की सरल सुहावनी और अपृतिम भाषा में जो हृदय स्पर्शी चित्रण ऊपर में प्रस्तुत हुआ है उसी से हम समझ सकते हैं कि भविष्य में जो मातृत्व का महान दावा लेकर सहस्त्रों के हृदयों में विराजमान होंगी वे बाल्यावस्था में भूखों के भोजन को ठंडा करने के लिए सुकुमार हाथों से पंखा झलने में कितनी व्यस्त थी और उस कोमल प्राण पुत्री के लालन पालन के लिए दरिद्र ब्राह्मण के स्नेह भरे हृदय में कितनी व्याकुलता थी श्री उस समय बालिका थी उनकी बाल लीला प्रायः अन्य ग्रामीण बालिकाओं के अनुरूप ही थी परंतु इसके बीच में कभी कभी अचानक मानव अलौकिक ज्योति छिटककर हमारी आँखों को चकाचौंध कर देती है श्री के जीवन के इस प्रकाश अंधकार के खेल से उनके भाई और माता पिता संभवतः अपरिचित न थे तथापि उन्होंने मानवीय भाव से प्रेरित हो इस छोटी लड़की को स्नेहशील बहन या साधारण पुत्री के रूप में ही ग्रहण करना चाहा श्री की माता ने संभवतः इन्हीं सब रहस्यों को देखते हुए अपने आखिरी उम्र में एक दिन उनसे कहा था अरे बेटी तुम मेरी कौन है क्या मैं तुझे पहचान पाती हूँ कन्या ने कुछ विरक्ति के स्वर में कहा मैं और कौन होने लगी क्या मेरे चार हाथ बने हैं ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती बहन के रूप में शारदा देवी ने क्या किया था वह माता पुत्री की एक दिन की बातचीत से ही जान पड़ता है माता ने कहा शारदा तेरे ही भांति अगले जन्म में मैं एक लड़की पाऊँ पति धनवान हो अब तो बाल बच्चे लेकर बेटी बड़ी परेशानी होती है उस पर कन्या ने बनावटी क्रोध से कहा तुम मुझे फिर खींचना चाहती हो तुम्हारे बच्चों की देखभाल के लिए फिर जन्म धारण करूँ तथापि इसने मही कर्म व्यस्त सुशीला पुत्री की शांतिदायी पुरानी बातों को स्मरण करते हुए श्यामा सुंदरी ने करुण स्वर में कहा मैं तुझे ही फिर पाऊं बेटी काली मामा ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए एक बार कहा था हमारी दीदी साक्षात लक्ष्मी है हम लोगों की रक्षा के लिए दीदी ने क्या नहीं किया धान कूटा जनेऊ बनाई पशुओं को चारा दिया रसोई पकाई सच कहा जाए तो गृहस्थी के अधिकांश काम उन्होंने ही किए